महाभारत द्रोड़ पर्व सप्त अधिक सप्तद्याय भीमसेन और कर्ण का युद्ध तथा दुर्योधन के सात भाइयों का वध संजय उवाच भीन से राधेय श्रुवा जा नामृच्यथा गज प्रति गजस्वन संजय कहते हैं राजन भीमसेन के धनुष की टंकार सुनकर राधा नंदन कर्ण उसे सहन न कर सका जैसे मतवाला हाथी अपने प्रतिपक्षी गजराज की गर्जना को नहीं सहन कर पाता सोपक्रम्य मुहूर्तम तो भीमसेन गोचरात पुत्रास्तौदर्शाथ भीमसे पातितान उसने थोड़ी देर के लिए भीमसेन की दृष्टि से दूर हटने पर देखा कि भीमसेन ने आपके पुत्रों को मार गिराया है तान वेक्ष नर श्रेष्ठ निस्व संदर्घम च पुनः पांडव नरश्रेष्ठ उनकी वह अवस्था देखकर उस समय कर्ण को बहुत दुख हुआ उनका मन उदास हो गया वह गरम गरम लंबी सांस खींचता हुआ पुनः पांडुनंदन भीम से इनके सामने आया साम्रनयन क्रोधा छब संगा ने उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी और वह फुफकारते हुए महान सर्प के समान उच्छ्वास खींच रहा था उस समय बाणों की वर्षा करता हुआ कर्ण अपने किरणों का प्रसार करते हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहा था किरण रेव सूर्य महेदो भरतर्षभ कर्णचापच्युत प्राच्छात मृकोदर भर श्रेष्ठ जैसे सूर्य की किरणों से पर्वत ढक जाता है उसी प्रकार कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा भीमसेन आच्छादित हो गए ते कर्ण चाप प्रभुवा शराह बरिण पार्थम सवसु सर्वतान्रुम कर्ण के धनुष से छूटे हुए वे मयूर पंखधारी बाण सब ओर से आकर भीम से इनके शरीर में उसी प्रकार घुसने लगे जैसे पक्षी बसेरा लेने के लिए वृक्षों पर आ जाते हैं कर्ण चापच्युता बाढ़ समतः रुक्म पुंखा बराजंत हंसा श्रेणी तुता इव कर्ण के धनुष से छूटकर इधर उधर पढ़ने वाले स्वर्ण पंख युक्त बाण हंसों के समान शोभा पा रहे थे चापध्वजोपरभ छत्रादेश मुखाद युग प्रभुवंतो दृश्यंत राजन नाधी रथे राजन उस समय अधिरथ पुत्र कर्ण के बाण केवल धनुष से ही नहीं ध्वज आदि अन्य सामानों से छत्र से ईसादंड आदि से तथा रथ के जुए से भी प्रकट होते दिखाई देते थे खंपूर्यन खगमान खमपूर्य महावेगा अधिरथ पुत्र कर्ण ने अंतरिक्ष को व्याप्त करते हुए महान वेगशाली आकाश में विचरने वाले गृद्ध के पंखों से युक्त और स्वर्ण के बने हुए विचित्रवाण चलाए कम कर्ण को यमराज के समान आया संयुक्त हो आते देख भीमसेन प्राणों का मोह छोड़कर पराक्रम पूर्वक उसे पहने बाणों द्वारा बीनने लगे तस् वेगम असह्यं थ दृष्ट्वा कर्ण से पांडव महतरौास्ता पराक्रमी पांडव भीम ने कर्ण के वेग को असह्य देखकर उसके महान बाण समूहों का निवारण किया ततो तथो विधम्याला पाण्डव विव्याध कर्णम विन सत्या शिला पांड कुमार भीम ने अधिरत पुत्र के सर समूहों का निवारण करके शिला पर चढ़ा कर तेज किए हुए बीस अन्य बाणों द्वारा कर्ण को घायल कर दिया पार्थ छादया जैसे कर्ण ने अपने बाणों द्वारा भीम सेन को आच्छादित किया था उसी प्रकार पुत्र भीम ने भी कर्ण को धक दिया दृष्टि अभ्यनंदम तदीयाच सं चारण भरत नंदन युद्ध में भीमसेन का वह पराक्रम देखकर आपके योद्धाओं तथा चारणों ने भी प्रसन्न होकर उनका अभिनंदन किया भूर श्रवाह कृपो द्रोणी भद्र राजो जयद्रथ उतम ओ जायुधा मनो अर्जुन गुरपाण्डव प्रवरा दसरा महारथा साधु साध्वीति वेगेन सिंहनादमानद राजन भूश्रवा कृपाचार्य अस्वस्था श्री कृष्ण तथा कौरव और पांडव पक्ष के दस श्रेष्ठ महारथी साधु साधु कहकर वेग पूर्वक सिंहनाथ करने लगे तस्थित शब्दे तुमे नो मात पुत्रस्ते दुर्योधन स्वर राज्य पुत्र कर्णम गद्रम व परिशंत वृकोदराज महाराज इस रोमांचकारी भयंकर शब्द के प्रकट होने पर आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ राजाओं राजकुमारों और विशेषतः अपने भाइयों से कहा तुम्हारा कल्याण हो तुम सब लोग भीमसेन से कर्ण की रक्षा करने के लिए जाओ पुरा निघ्न तिराधेय भीमचापहच्युता शराह धेय तम महेश्वासा सूतपुत्र कहीं ऐसा न हो कि भीमसेन के धनुष से छूटे धनु हुए बाण राधानंदन कर्ण को पहले ही मार डाले अतः महाधरोधर वीरो तुम सब लोग सूत पुत्र की रक्षा का प्रयत्न करो दुर्योधन समातिषा सोदरिया सप्त भारत भीमसेनम अभिदृत्य संरब्धा पर्यवरियन भारत दुर्योधन की आज्ञा पाकर उसके साथ भाइयों ने कुपित हो भीमसेन पर आक्रमण करके उन्हें चारों ओर से घेर लिया कौन थे धारा भी, भी। बलाह का जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत पर जल की धाराएं बरसाते हैं उसी प्रकार उन कौरवों ने कुंती कुमार के समीप जाकर उन्हें अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया ते पीड प्रजा राजन, तो इवा। राजन उन सात महारथियों ने कुपित हो भीमसेन को उसी प्रकार पीड़ा दी जैसे सात ग्रह प्रजाओं के संघार काल में सोम को पीड़ा देते हैं तत वेगेन कौंते पीड़य सरासन मुष्टिना पांडव ओराजृन सुपरी मनुष्य सता सप्त सायका सृजताय प्रभु महाराज तब तपकुन्ते कुमार पांडव पुत्र भीम ने अत्यंत स्वच्छ धनुष को सुदृढ़ मुठ्ठी से वेग पूर्वक दबाकर उन सातों भाइयों को साधारण मनुष्य जानकर उनके लिए धनुष पर सात बाणों का संधान किया सूर्य किरणों के समान उन चमकिले बाणों को शक्तिशाली भीम ने परिश्रम आपके उन पुत्रों पर छोड़ दिया भीमसेनो महाराज पूर्व अनुस्मरण नरेश्वर पहले के वैर का बारंबार स्मरण करके भीम से ने आपके पुत्रों के प्राणों को उनके शरीरों से निकालते हुए से उन बाणों का प्रहार किया छिपता भारतान विदार्य स्वर्ण भारत भीमसेन के चलाए हुए वे बाण स्वर्ण में पंखों से सुशोभित तथा शिला पर तेज किए गए थे वे आपके पुत्रों को विदीर्ण करके आकाश में उड़ चले ते विदार्यतेतां से सरा हे मिभूषिता व्यजन महाराज महाराज विस्वर्ण विभूषित बाण उन सातों भाइयों के वृक्ष स्थल को विदीर्ण करके आकाश में विचरने वाले गरुड़ पक्षियों के समान शोभा पाने लगे। अग्राह नाम तब राजेन्द्र पिता शोणित मुद्दा राजेंद्र विस्वर्ण भूषित सातो बाण आपके पुत्रों का रक्त पी कर लाल हो ऊपर को छले थे उनके पंग और अग्रभागों पर अधिक रक्त जम गया था तेसरे भिन्न मरमाणों रथेभ्य प्रापतन छिपऊ गिरणु रूहा भगनादे वह महाद्रुमा उन बाणों से मर्मस्थल विजीर्ण हो जाने के कारण वे सातों वीर रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े मानो किसी हाथी ने पर्वत के शिखर पर खड़े हुए विशाल वृक्षों को तोड़ गिराया हो शत्रुंजय शत्रुसह चित्रचितिराधोण चित्रसेन विकनच सप्तन पाचिता शत्रुंजय अर्थात किसी किसी प्रति में शत्रुंजय और शत्रुसह इन दो नामों के स्थान में क्रमशः दृढ़संध और जरासंध नाम मिलते हैं शत्रुसह चित्र अर्थात चित्रवाण चित्रायुध अग्रायुध दृढ़ दृढ़वर्मा चित्रसेन अर्थात उग्रसेन और विकर्ण इन सातों भाइयों को भीमसेन ने मार गिराया पांडव प्रिय राजन वह मारे गए आपके सभी पुत्रों में से विकर्ण पांडवों को अधिक प्रिय था पांडुनंदन भीमसेन उसके लिए अत्यंत दुखी होकर शोक करने लगे प्रतिज्ञेयम् मया वृत्ता निहन व्यासु संयुगे विकर्ण तेनाशिहत प्रति रक्षिता मया वे बोले विकर्ण मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार डालूंगा इसीलिए तुम मेरे हाथ से मारे गए हो ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है संख्य युद्ध धर्मो निष्ठुर वीर तुम क्षत्रिय धर्म का विचार करके समर भूमि में आ गए इसलिए इस युद्ध में मारे गए क्योंकि युद्ध धर्म कठोर होता है विशेष तो ही नृपते न्याय तो न्याय तो वापि हत महा अगाध बुद्धिर्गा सुर गुर त्याज तमरे प्राणा तस्मा युद्धम निष्ठुर जो विशेषतः राजा युधि के और हमारे हित में तत्पर रहते थे देव बृहस्पति के समान अगाध बुद्धि वाले महातेजस्वी गंगानंदन भीष्म भी न्याय अथवा अन्याय से मारे जाकर समरभूमि में सो रहे हैं और प्राण त्याग की परिस्थिति में डाल दिए गए हैं इसी से कहना पड़ता है कि युद्ध अत्यंत निष्ठुर कर्म है संजय उवाच महाबाहू राधेत सिंहनादरम घोरमत पाण्डुनंदन संजय कहते हैं राजन राधा नंदन कर्ण के देखते देखते उन सातों भाइयों को मारकर पांडुनंदन महाबाहु भीम ने भयंकर सिंहनाथ किया सर्वस्तस्य सूर धर्मराजस्य से भारत चात्मनो भारत उस सिंहनाद ने धर्मराज को धनुर्धर भीम के उस युद्ध की की तथा अपनी महान विजय मानो सूचना दे दी। धीमतः सेन के उस महानाद को सुनकर बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई ततो नग्राह पांडव राजन तब प्रसन्नचित्त होकर युधिष्ठिर ने वाद्यों की गंभीर ध्वनि के द्वारा भाई के सिंहनाथ को स्वागत पूर्वक ग्रहण किया हरसेण युक्तः कृतसंज्ञो कृतसो भृकोदर अभ्य सरद्रोणं सर्वशस्त्रीता इस प्रकार भीमसेन को अपनी प्रसन्नता का संकेत करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजा ने बड़े हर्ष के साथ रणभूमि द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया एक दुर्योधन महाराज आपके इकतीस को को को लेकर पुत्रों मारा गया देखकर दुर्योधन को विदुर जी की कही हुई बात याद आ गई। निश्रेय इति पुत्रो पुत्र प्रत्यप्य विदुर जी ने जो कल्याणकारी वचन कहा था उसके अनुसार ही यह संकट प्राप्त हुआ ऐसा सोच कर आपके पुत्र से कोई उत्तर देते नूत काले प्रभातोल यणो ब्रवीत तृष्ण सभायां पर प्रमुखे पांडुपुत्रण तब चेण स्तवराज फल आगत दूत के समय कर्ण के साथ आपके मनमती पुत्र द्रबुद्ध दुर्योधन ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को सभा में बुलाकर उसके प्रति जो दुर्वचन कहा था तथा प्रजानाथ महाराज पांडवों और आपके सामने समस्त कौरवों के सुनते हुए कर्ण सभा में द्रौपदी के प्रति जो यह कठोर वचन कहा था कि कृष्ण पांडव नष्ट हो गए तदा के लिए नरक में पड़ गए तो दूसरा पति कर ले उसे अन्याय का आज यह फल प्राप्त हुआ है श्रावित् पांडवा कोपुम से क्रोधाग्नित्रोदश सब पुत्रण अंत ग पांडव आपके पुत्रों ने जो पांडवों को कुपित करने के लिए षटतिल अर्थात सा तेल या नपुंसक आदि कठोर बातें और महामनस्वी पांडवों को सुनाई थी उसके कारण पांडव पुत्र भीमसेन के हृदय में तेरह वर्षों तक जो क्रोधाग्नि धकती रही है उसे को निकालते हुए भीमसेन आपके पुत्रों का अंत कर रहे हैं बिलपस्तायी सपुत्रो भरत श्रेष्ठ तत्व भरत सेठ विदुर जी ने आपके समीप पहुंच बहुत विलाप किया परंतु तो उन्हें शांति की भिक्षा नहीं प्राप्त हुई आपके उसी अन्याय का यह पल प्रकट हुआ है अब आप पुत्रों से इसे भोगिए, तो न न कार्य सत्वार्थ भोगिये नाक्यम ना दैवत्र अपरायण आप वृद्ध हैं धीर हैं, कार्य के तत्व और प्रयोजन को देखते और समझते हैं, तो भी आपने हितैषी सुहदों की बात नहीं इसमें प्रधान कारण है। तन्माश महान विनाश हेतु मतो अत नर श्रेष्ठ आप शोक न कीजिए इसमें आपका ही महान अन्याय कारण है मैं तो आपको ही आपके पुत्रों के विनाश का मुख्य हेतु मानता हूँ और राजेंद्र विकर्ण मारा गया पराक्रमी चित्रसेन को भी प्राणों का त्याग करना पड़ा आपके पुत्रों में जो प्रमुख थे वे तथा अन्य महारथी भी काल के गाल में चले गए दृशे भीमशुर्षय पुत्रास्तो महाराज त्वर या तान जखान महाराज भीमसे ने अपने नेत्रों के सामने आए हुए जिन जिन पुत्रों को देखा उन सबको तुरंत ही मार डाला त्वत्म भद्राक्ष च। आपके ही कारण मैंने भीमसेन और कर्ण के छोड़े हुए हजारों बाणों से राजाओं की विशाल सेना दब्ध होती देखी है इस श्री महाभारती द्रोण परवि जयद्रथव परवी भीमयुद्ध सप्तिकतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोड़ पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में भीमसेन युद्ध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ